मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा सक्सेस रेट का पता चल चुका था लेकिन उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी कोडवर्ड उसके लिए कभी इतने बड़े घाटे का सौदा हो सकता है आखिर कल रात को उसने कैसे पृथ्वी कोडवर्ड को इग्नोर कर दिया अगर उसे याद रहा होता तो फिर वो अपने आगे आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेता और द्वारा दी जाने वाली नींद की गोली को खाकर ना बैठता काश अगर विक्रांत ने नींद की गोली ना खाई होती तो शायद वह नैना को कहीं ना जाने देता और अगर नैना गई भी होती तो भी उसे पता होता कि वो कहाँ और क्यों जा रही है। भला ऐसे वो बिना कुछ बताए कैसे जा सकती है विक्रांत को पिछले दिन के टास्क के लिए एक तिरासी प्रतिशत का सक्सेस रेट मिला था जो कि वाकई में अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेस रेट था इस सक्सेस रेट के बदले में विक्रांत को कुल पांच अदृश्य टूल भी दिए गए थे लेकिन इस वक्त इन सब बातों से विक्रांत को कोई असर नहीं पड़ रहा था उसे पांच क्या चाहे तो पचास टूल भी अगर मिले होते तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे इतना ज्यादा सक्सेस रेट मिलने पर तो जश्न मनाने का माहौल था लेकिन इस वक्त विक्रांत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ नैना पर लगा हुआ था वो जल्द से जल्द नैना के बारे में जानना चाहता था इसीलिए उसने अपने टूल बार को भी नहीं खोला और ना ही ये जानने की कोशिश की उसे क्या टूल मिला हुआ है विक्रांत फटाफट अपने घर से बाहर निकला उसके घर के सामने दो लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी और बारिश के बाद खिली धूप ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया था लेकिन इस खुशनुमा मौसम में विक्रांत का कोई इंटरेस्ट नहीं था वो फटाफट अपनी लैंड रोवर में सवार हुआ और डी नगर ब्रांच के लिए निकल पड़ा उसने रास्ते में राघव के पास फोन करके नैना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए कह दिया था हालांकि जब विक्रांत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो राघव ने उसे बताया कि नैना मैडम के बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है अजीब बात यह है कि पुलिस स्टेशन से लेकर हॉस्पिटल जिम यहाँ तक के उसके पुराने घर के आसपास रहने वाले लोगों में से भी किसी के पास नैना का कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक तो विक्रांत को लग रहा था कि नैना अपने व्यक्तिगत कारणों से लापता हुई है लेकिन अब ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके साथ कोई साजिश हुई है वरना उसके गायब होने से पहले उससे जुड़ा सारा डेटा क्यों गायब होता सर मुझे तो लग रहा है की नैना मैडम का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है जरूर कोई न कोई बड़ी साजिश हुई है उनके साथ सुनिधि ने विक्रांत से कहा आपको पता है डिपार्टमेंट के डेटाबेस में उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक फोटो तक नहीं मिल रही है उनकी और आश्चर्य की बात यह है कि हम लोगों के पर्सनल कंप्यूटर में से भी नैना मैडम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी गई है ये खबर सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तरह से जमीन खिसक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर नैना ऐसे अचानक से कैसे गायब हो सकती है विक्रांत को एहसास हुआ की नैना डीएन नगर ब्रांच की सीनियर ऑफिसर भी थी ऐसे में उसका गायब होना डी नगर ब्रांच के लिए भी बेहद चिंता का विषय है और नैना को ढूंढने के लिए सिर्फ उसे अकेले काम नहीं करना है बल्कि पूरा डी नगर ब्रांच इस काम में जुटेगा आखिरी इस तरह से किसी सीनियर ऑफिसर का गायब होना ब्रांच की इज्जत खोने का सवाल है विक्राम तुरंत एक्शन में आ गया उसने सबसे पहले एसके और रितेश को बुलाया और बोला फटाफट पड़ शहर के सभी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अपने आदमियों को भेज दो और एक एक इलाके को ढूंढना शुरू करो वहीं से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए पता करो नैना कहाँ है हाँ जाता हूँ रितेश ने जवाब दिया और फिर तुरंत ही वो दोनों वहाँ से भागते हुए निकल गए लेकिन तभी एसके ने कहा लेकिन फोटो फोटो तो है ही नहीं इसके बाद सभी ने अपने पर्सनल फोन और कंप्यूटर को चेक किया तो पता चला कि वहाँ से भी नैना की सारी फोटो गायब हो चुकी थी कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी तब मैंने खुद अपने फोन में फोन से नैना मैडम की फोटो क्लिक की थी लेकिन जतने कहा अब ना जाने कहाँ चलेगी फोन में भी कोई फोटो नहीं मिल रही है हाँ उस वक्त तो मैंने भी फोटो क्लिक किया था अवार्ड सेरेमनी वाले दिन लेकिन देव ने भी संदेश जताते हुए कहा निधि सही कह रही थी विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा इतना सा डेटा डिलीट करना और हमारे पर्सनल डेटा को हटाना कोई मामूली बात नहीं है इसमें ज़रूर हेडक्वाटर या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है कुछ बड़ा हुआ है नैना यूं ही नहीं गई है इसके पीछे जरूर कोई कोई ना कोई बड़ी वजह है वरना कोई इंसान मुंबई में इतने दिनों से रह रहा है वो अचानक से कैसे गायब हो सकता है और उससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन सारा डेटा भी गायब ऐसा कैसे हो सकता है ये कैसे पॉसिबल है जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है और ये काम किसी आम आदमी का नहीं है इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या फिर पुलिस हेडक्वार्टर इन्वॉल्व है तभी एक इंसान से जुड़ा सारा डेटा क्लीन हो सका है न, शायद, शायद मेरे पास फोटो होगी जतिन ने कहा जब हम लोग साथ में घूमने गए थे और मेरा बेटा भी फिशिंग के लिए साथ गया था तब जो फोटो क्लिक हुई थी उसे मैंने फ्रेम करवाया तो शायद उसमें नैना मैडम की भी फोटो होगी ठीक है तुम फटाफट अपनी वाइफ से पता करो या घर जाकर खुद ही फोटो लेकर आओ जल्दी करो विक्रांत ने जतिन से कहा हाँ जा रहा हूँ जतिन ने जवाब दिया अच्छा एक एक लोग को हेडक्वाटर जाना चाहिए राघव ने सुझाव दिया हो सकता है कि वहां से कुछ बैकअप मिल सके हेडक्वाटर से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हटनी चाहिए हम्म तुम ठीक कह रहे हो मैं जाता हूँ उधर ऐसा करो तुम पहले मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में जाओ और वहां से नैना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो और जितनी जानकारी मिल सके कलेक्ट करो विक्रांत ने राघव की तरफ देखते हुए कहा सर नैना मैडम का गायब होना कोई छोटा मैटर नहीं है सुनीदी ने कहा हमें जल्दी करनी चाहिए और ब्यूरो चीफ मिताली मैडम को भी इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि वो हेड क्वार्टर से भी मदद मांग सके ठीक कह रही है तुम विक्रांत ने जवाब दिया ऐसा करो कि तुम खुद मिताली मैडम को जाकर इन्फॉर्म करो जाओ ताकि हमें बैकअप मिल सके अच्छा मैं अभी तुरंत हेडक्वाटर के लिए निकल रहा हूं और वहां पर मैं इस बारे में बात करता हूं और देखता हूं वहां से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बताता हूं तब तक लोग अपने अपने स्तर से काम काम में लगे रहिए और जो कुछ भी पता चलता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए नैना किसी सीरियस ट्रबल में है और हमें किसी भी सूरत में उसकी मदद करनी होगी विक्रांत ने कहा और फिर वो तुरंत ही हेडक्वाटर जाने के लिए निकल पड़ा डी नगर ब्रांच में भागा दौड़ी का माहौल बन चुका था सब लोग इधर उधर हड़बड़ी में भागते हुए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 वह अभी भी लगातार अपना फ़ोन जगह जगह मदद के लिए मिलाया जा रहा था सबसे पहले तो उसने आकाश को फ़ोन करके नैना के गायब होने की खबर दी आकाश पहले भी नैना के साथ जिम कर चुका था ऐसे में जैसे ही उसने नैना के गायब होने की खबर सुनी तो वो भी शॉक्ट रह गया विक्रांत ने आकाश से कहा कि वो अपने स्तर से नैना के बारे में पता लगाने की कोशिश करे आकाश ने भी विक्रांत को पूरा आश्वासन दिया कि वो अपनी तरफ से नैना के बारे में पता लगाने में पूरी जी जान झोंक देगा विक्रांत के फोन रखते ही आकाश ने अपने ब्रांच के ऑफिसर्स को नैना की खोज में लगा दिया ये सब लोग मिलकर नैना के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगे आकाश से बात करने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही सिटी ब्यूरो चीफ और अपने करीबी डॉक्टर संजय को फोन किया डॉक्टर संजय को जब विक्रांत ने नैना के गायब होने की बात बताई तो वो काफी शॉक्ड रह गए उन्हें एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि जो विक्रांत कह रहा है वो सही है हालांकि जब उन्हें विक्रांत की बात पर यकीन हुआ तो उन्होंने भी विक्रांत को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया डॉक्टर संजय ने विक्रांत से कहा कि वह खुद जाकर हेड ऑफिस के सीनियर ऑफिसर से बात करके वहां से भी मदद लेने की कोशिश करूंगा यहां तक कि डॉक्टर संजय ने तुरंत ही हेड ऑफिस फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि विक्रांत वहां पहुंचने वाला है ऐसे में वहां से उसे पूरी मदद दी जाए विक्रांत हेडक्वाटर के रास्ते में ही था तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने अपनी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ रही उसने अभी हेडक्वाटर जाने के बजाय नैना के घर जाना ज्यादा जरूरी समझा वैसे तो विक्रांत कभी नैना के घर गया ही नहीं था लेकिन नैना ने उसे दूर से अपना घर दिखाया था नैना के हाउसिंग सोसाइटी पहुंचने के बाद विक्रांत ने अपने मेमोरी डिवाइस को एक्टिवेट किया और उस दिन को याद करने की कोशिश की जिस दिन वो नैना को छोड़ने के लिए इसी सोसाइटी में आया हुआ था विक्रांत को याद आया कि जब पिछली बार नैना उसे यहाँ पर लेकर आई थी तब उसने विक्रांत को बताया था कि उसका फ्लैट बिल्डिंग छः के फोर्थ फ्लोर पर है और उसके फ्लैट की खिड़की बाहर रोड की तरफ खुलती है विक्रांत उसे उस फ्लैट में जाते भी देखा था नैना ने उसे बताया था कि वो यहाँ पर अपने किसी आंटी के साथ रहती थी तो विक्रांत ने नैना के हाउसिंग सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क की और फटाफट बिल्डिंग नंबर छः के फोर्थ फ्लोर पर पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसने फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया कुछ देर तक नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई हलचल होती नहीं दिखी तब विक्रांत ने थोड़ा अजीब अजीब लगा उसने फिर सोसाइटी के गार्ड को बुलाकर दरवाजा खोलने के लिए कहा लेकिन जब नैना के फ्लैट का दरवाज़ा खुला तो वहाँ भीतर का नजारा देखकर विक्रांत दंग रह गया एक बार के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ वो पूरा फ्लैट खाली पड़ा था अंदर सिर्फ खाली कमरा था वहाँ एक भी सामान नहीं था फिर विक्रांत ने फ्लैट के ओनर का रजिस्टर मंगवाकर कर रेंट का रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया रेंट का रिकॉर्ड चेक करने पर और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई जब विक्रांत को यह पता चला कि यह फ्लैट पिछले दस सालों से ऐसे ही खाली पड़ा है और यहाँ कभी कोई रहा ही नहीं तो फिर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई विक्रांत अवाक होकर फ्लैट के गेट पर खड़ा रहा